Oh श्विनावती तमस्तु मिवेश शांति शांति शांति दर्शन की तहत्तरवीं कक्षा दर्शन के द्वितीय पात साधन पात का तीसवां सूत्र चल रहा है जिसमें हम पांच यमों की महर्षि व्यास जी द्वारा की गई व्याख्या को समझ गए तो पिछले पाठ में सत्य के बारे में जो कुछ बचा हुआ था वो विषय कुछ हुआ था पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं ये और आप मिठाई तो लगे जो चीजें उसको तरीके में करता है बोलता है वो कर लेता तो एक तो प्रकार से सत्य तो है लेकिन वो उसको पकड़ी में करता है प्रयास ये कि ऐसा न हो हम कठोर शब्द न बोलते हुए अगर कार्य कर सकते हैं तो उस रूप में किया जाता है अगर उससे काम नहीं बनता है तो उन स्थितियों में कुछ ये किया जा सकता है जिसको हम डांट के कहते हैं या उसकी वास्तविकता कहते हैं तो इनका बाद में प्रयोग करना चाहिए एकदम से नहीं करना चाहिए और जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो केवल शब्द ही अप्रिय हों बोलने वाले की दृष्टि से ऐसा नहीं सुनने वाले पर भी निर्भर करता है कई बार बहुत अच्छे तरीके से कहा गया भी सुनने वाले को अप्रिय लगता है ठीक और कई बार बहुत कठोर कहा हुआ भी प्रिय नहीं लगता है तो प्रियता अप्रियता सामने वाले के ऊपर भी निर्भर करती है और बोलने वाले के ऊपर भी निर्भर करती है यहां जो कहा जा रहा है ये मुख्य रूप से बोलने वाले की दृष्टि से है बोलने वाले को अप्रिय नहीं बोलना चाहिए एक सामान्य रूप से हमें पता है कि इस, इस तरह के वाक्य अप्रिय होते हैं वो अप्रिय रूप से बोल रहा है वो नहीं करना चाहिए पर साम, उसके बाद भी सामने वाले को प्रिय अप्रिय क्या लग सकता है ये एक अलग से फिर स्वतंत्र विषय रहता है यद्यपि बोलने वाले के अनुसार ही प्रियता अप्रियता प्राय करके होती है लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं तो जहां तक हो सके हमें बचना चाहिए लेकिन कभी ऐसा बोलना होता है तो वो यथार्थ में बोला ही जाता है प्रयास फिर भी यही रखे कि उस तरह का हम न बोले और कोई जी तो आते के विषय में में जैसे जैसे साहित्य कुछ अलंकार होते हैं हैं को पढ़ा-छुड़ा जो वस्तु वैसी नहीं होती उसको वैसा कहते जैसे जन जीवन है तो इस तरह, की तो तो तरह के प्रयोग है तो सीधा सीधा इनको सत्य के अंतर्गत ही लिया जाएगा शब्दों के आधार पर सत्यता असत्यता पूरी तरह नहीं देखी जा सकती उन शब्दों वाक्यों से जो तात्पर्य निकल रहा है वक्ता जो कहना चाह रहा है वो मुख्य होता है स्वबोध परसंक्रांत है या वागुकता अपने बोध को स्वबोध संक्रांत है परत्र स्वबोध संक्रांत है या वागुप्ता तो दूसरे में अपने बोध को संक्रांत करने के लिए जो वाणी बोली गई अब जो बोध हमें संक्रांत करना है दूसरे तक जो जान पहुंचाना है वो तात्पर्य अतिशोक्ति से पहुंच रहा है ठीक पहुंच रहा है और सामने वाला भी समझ रहा है कि ये अतिशोक्ति में ये प्रशंसा में कहा जा रहा है तात्पर्य वो भी समझ रहा है और उससे कुछ भ्रांति पैदा नहीं हो रही है और कोई ठगा नहीं जा रहा है ठीक बात ही पहुंच रही है ऐसी स्थिति में उसको असत्य नहीं कहा जाना चाहिए विशेष रूप से जो आप साहित्य की बात कर रहे हैं साहित्य लिखने वाले को कलाकार को लेखक को कवि को और पढ़ने वालों सुनने वालों को भी ये पता होता है कि अलंकारों का प्रयोग किया जा रहा है उससे कुछ भ्रांतियां नहीं होती हैं उपमाएं है दी जाती हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं, और कारण को ही कार्य बना दिया जाता है या कार्य को कारण के रूप में कथन कर दिया जाता है ये सबको पता है जल ही जीवन है जब ये कहा जा रहा है तो कोई भी ये नहीं अर्थ लेता कि जो जीवन है बस वह जल ही जीवन है जो शब्दी करता है ऐसा कोई नहीं लेता है सबको पता है कि जल से जीवन होता है जल के बिना जीवन नहीं होता यही तात्पर्य सब जने लेते हैं तो इसलिए इसको असत्य नहीं कहा जाता है विधाये हैं बोलने के तरीके हैं उनमें कोई आपत्ति नहीं है की जाती है जो जैसा नहीं होता है में है जो नहीं बस जाता जाता तो तो किया तो सब वो तो ही है। अर्थवाद में किसी को प्रेरित करने के लिए उस वस्तु की प्रशंसा की, की जाती है वस्तु की क्रिया की स्थान की पुस्तक की तो वो यथार्थ ही करनी चाहिए जैसी है वैसी ही करनी चाहिए और यदि इसको भी साहित्य की दृष्टि से देखें और वक्ता और श्रोता इस बात को समझ रहे हैं ये प्रशंसा है ऐसा बहुत सा, बहुत सी जगह वचनों में आता है योग दर्शन में भी आएगा तो जब दोनों समझते हैं इस बात को तो उसको असत्य नहीं माना जाता इसको भी साहित्य के अंतर्गत लेते हुए किया जा सकता है उसको समझा जा सकता है लेकिन यदि वक्ता दूसरे को ठगने के लिए और उसकी प्रशंसा कर रहा है अपने किसी उत्पाद की अपने यंत्र की पैसा अधिक कमाना चाह रहा है इसलिए वो वहां पर प्रशंसा कर रहा है बढ़ा चढ़ा करके ये निश्चित रूप से असत्य में आएगा केवल प्रेरणा की दृष्टि से कि आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपको अब इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है दूसरे का सामने वाले का वो न कोई भ्रांति पैदा कर रहा है प्रेरणा के लिए कर रहा है उसके सामने वाले के हित के लिए कर रहा है हानि के लिए नहीं कर रहा है और तो वो क्षेत्र अर्थवाद में आएगा बाकी व्यापारी या अन्य कोई अनावश्यक मिथ्या प्रशंसा जब करते हैं वो तो गलत है वो नहीं होनी चाहिए वो असत्य के अंतर्गत आएगी और कुछ प्रशंसा ऐसी होती है जो हमें पता है कि असंभव है सब जानते हैं कि असंभव है वो मिथ्या में नहीं आती है वो केवल प्रेरणा के लिए अर्थवाद के लिए है इसके वाणी नहीं थी उसने प्रशंसा कर दी इतनी अच्छी बात थी कि जो मूक थे वो भी बोल पड़े अब ये सबको पता है कि जो मूक है वो नहीं बोल सकता है ना किसी की भ्रांति पैदा की जा रही है ना कुछ ठगा जा रहा है जैसे आगे आएगा अंधो मणिम अविध्यत जिसकी आंखें नहीं थी उसने मणि को बीध लिया जिसके उंगली नहीं थी उसने पिरो दिया जिसके वाणी नहीं थी उसने उसकी प्रशंसा कर दी और जिसके गला नहीं था उसने पहन लिया अब ये योगदर्शन में ही आया है मानसिक कार्यों, मानसिक शक्ति से समुद्र को पी लिया जंगल को बिल्कुल निर्जन कर दिया प्राणियों से रहित कर दिया मानसिक शक्ति से ही संभव है अब समुद्र को कोई भी व्यक्ति पी नहीं सकता सबको पता है कि असंभव है लेकिन फिर भी कथन किया जा रहा है अब यह असत्य नहीं कहलाएगा ये अर्थवाद है प्रशंसा में कहा जा रहा है अतिशयोक्ति है यह अलंकार में आएगा यह साहित्य का विषय बन गया ये कुछ ठगना नहीं चाह रहे हैं इससे ये वचन लिखे गए इससे किसी की हानि नहीं कर रहे हैं भ्रांति पैदा नहीं कर रहे हैं जो भाषा को ठीक समझता है सामान्य रूप से जानता है उसको कोई भ्रांति नहीं होगी हाँ अज्ञानी व्यक्ति भ्रांत हो जाए इन चीजों से तो वो तो उसका दोष है एक सामान्य जानकारियों, जानकार व्यक्तियों में ये कथन चलते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है मिथ्या नहीं कहलाएगा वो बोलने वाले को पता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं यदि हम अतिशयोक्ति करते हुए मन में ये भाव रखते हैं कि मैं यथार्थ कथन कर रहा हूं अतिशोक्ति को अतिशोक्ति ही समझ के बोल रहे हैं दोष नहीं है और सुनने वाला भी हम जब अतिशोक्ति में बोल रहे हैं तो सामने वाले को पता है कि यह अतिशोक्ति की जा रही है केवल प्रेरणा दी जा रही है यथार्थ का कथन नहीं है दूसरे को भी ज्ञात है अब कोई असत्य नहीं होने वाला है लेकिन यदि हम तो अतिशोक्ति कर रहे हैं और सामने वाला उसको न… समझ नहीं पा रहा है और हमें पता है कि ये समझ नहीं रहा है और उस अतिशोक्ति को वो वास्तविक समझ करके ग्रहण कर रहा है ये भी हमें पता लग रहा है और दूसरा इसको वास्तविक समझे इसलिए हम अतिशोक्ति कर रहे हैं अब ये असत्य में आ जाएगा जो छल से युक्त तो हो गया वो सत्य वो नहीं कहलाएगा ठगना हो गया वंचित करना हो गया इत्यादि जो बातें हैं भ्रांति पैदा करना हुआ ये असत्य के अंतर्गत आएगा यह अधर्म में चला जाएगा ठीक तो आगे देखते सत्य के बारे में व्यास जी ने जो कहा वो हमने देखा सत्य को लेकर के हमारे शास्त्रों में अन्य शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई हैं और उनसे सत्य की महिमा भी हमें पता लगती है यमो में अहिंसा सबसे मुख्य है ये एक प्रतिपादन हमारे सामने आ चुका है दूसरी तरफ सत्य की भी बहुत महिमा दी गई है सत्य की भी बहुत महिमा दी है बड़े बड़े यज्ञ हो वो एक तरफ हो और अकेला सत्य हो तो वो उससे भी भारी पड़ जाते है तो प्रशंसा की गई है सत्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है तो सत्य के बारे में कुछ और हमारे को श्लोक मिलते हैं समझने के लिए हैं थोड़े थोड़े कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से ही होती है सत्यात उत्पत्त्यते धर्मो धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है अगर सत्य नहीं है तो वो धर्म नहीं होगा हो, हो, गड़बड़ हो जाएगी वहां पर धर्म की तो उत्पत्ति ही सत्य से होती है सत्यात उत्पत्त्यते धर्मो और दया दानात विवर्धते दया करने से और दान करने से धर्म बढ़ता है तो सत्य तो मूलभूत चीज हो गई उसी से धर्म उत्पन्न होगा और जब धर्म उत्पन्न हो गया हम सत्य आचरण कर रहे हैं अब दया और दान चलेगा हमारा किसी का सत्य तो है नहीं असत्य बोल बोल करके व्यवहार किया हुआ है और अब दया और दान को वो दिखा रहा है तो वो धर्म को धर्म नहीं कहलाएगा तो सत्य से धर्म उत्पन्न होता है दया दान से वो बढ़ता है और क्षमा तिष्ठते धर्म और क्षमा करने से वो स्थिर रहता है क्षमा करते रहते हैं तो वो बचा हुआ रहता है धर्म और क्रोधा धर्मो विनश्यति क्रोध करने से धर्म नष्ट हो जाता है तो सत्य की एक यहां पर महत्ता कही गई एक सत्य के से जुड़ी भी बात जो है जैसा हम देख रहे थे कि जैसा मन में है वैसा ही वाणी पे होना इसको एक सरलता या रिजुता कहा जाता है लोक में जो हम देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति सरल है ये कुटिल है उस तो सरलता में एक भाव ये भी रहता है कि वो जैसा मन में विचार करता है वैसा बोलता है छुपाता नहीं है उसके अंदर कहा कुछ है कर कुछ देगा दिखा कुछ रहा है कर कुछ रहेगा इत्यादि बातें जिसमें नहीं होती तो सरलता का सत्य के साथ में संबंध है जो सत्य बोलते हैं वो सरल होंगे एक सरलता गलत अर्थ में लोक में जो प्रचलित है कि जिसको आसानी से ठगा जा सके उसको कहते हैं सरल वो नहीं वो तात्पर्य नहीं है यहां पे। तो मूर्ख के रूप में आएगा इसको कुछ पता ही नहीं है और इसको तो बड़ी आसानी से ठग लो अपने अनुसार बना लो अपना लाभ उठा लो वो नहीं जो व्यवहार में एक दूसरे से सरल है वो कम जानता है अधिक जानता है सरल व्यवहार करता है अधिक जानता हुआ भी सरल व्यवहार करता है बुद्धिमान है तो भी कटु व्यवहार कुटिल व्यवहार नहीं करता है। तो आर्ज को सरलता को इसके साथ में जोड़ा गया जैसा कि एक श्लोक में आता भी है मनस्यन्यत वचस्त कर्मण्यन्यत दुरात्म तो ये भिन्न भिन्न हो गया ना मन में कुछ वाणी में कुछ और कर्म में कुछ तो कर्म को अभी छोड़ भी दें लेकिन मन और वाणी का लें तो ये सत्य से जुड़ी हुई बात हो गई और मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मा नाम मन में भी वही वाणी में भी वही कर्म में भी वही ये महात्माओं का श्रेष्ठ लोगों का है तो सीधा मार्ग होता है जो तीनों में एक जैसा होता है अधिक से अधिक और कुटिल मार्ग होता है कि अंदर कुछ बोल कुछ रहा और कर कुछ रहा है। भिन्नता से कर रहा है यह कुटिल मार्ग तीरियक मार्ग है ये आर्जव नहीं कहलाता है। तो रिजुता का संबंध सत्य के साथ में है और रिजुता के बारे में कुछ हमारे को श्लोक मिलते हैं उसमें यहां तक कह दिया कि आर्जवम धर्म मित्याहो रिजुता है सरलता है यही धर्म है ये एक तरह की अतिशयक्ति है धर्म के और भी क्षेत्र हैं, धर्म की और भी बातें हैं, लेकिन रिजुता को प्रमुखता देने के लिए कहा जा रहा है ये से हम समझते हैं अब इसको झूठ नहीं कहेंगे अपनी जगह ठीक है ये मैं तो पूर्ण है तो आर्जवम धर्म मित्याहर अधर्मो जिम्म उच्चते कुटिलता है कुटिल व्यक्ति है कुटिलता है तो वो अधर्म है वहां पर वो कुटिलता इसीलिए आती है कि वहां पर झूठ चलकर पटा जाता है आर्जे संयुक्तो नरो धर्मेन युज्यते जो सरलता से जुड़ जाता है वो धर्म से भी जुड़ जाएगा धर्म उसके साथ आ ही जाएगा सरलता को अपना लिया धर्म आ जा जाएगा जो पीछे बात थी कि सत्ये न उत्पद्यत धर्मो सत्य से सत्याद उत्पद्यतें धर्मो सत्य से धर्म की उत्पत्ति होती है यहां पर जो आर्ज से जुड़ जाता है धर्म भी उसके साथ जुड़ जाता है क्योंकि उत्पन्न हो जाएगा वो सत्य से जुड़ी हुई बात है और एक शंसा के अंदर कहा गया सर्व वेदेशु सर्व भूतेशु सब वेदों में स्नान करना स्नान का मतलब यहाँ पर ज्ञान का स्नान ज्ञान में गोता लगाना सब वेदों का स्वाध्याय अध्ययन एक तरफ वेदों को बहुत बड़ा मानते ही है सबसे बड़ा मानते हैं उसका अध्ययन सामान्य बात नहीं है उसको समझना एक तरफ तो यह है सर्व वेदेशनान दूसरी तरफ का सर्वभूतेशु चार जवम और दूसरी तरफ है सब प्राणियों के प्रति रिजुता का भाव सरलता का व्यवहार सब प्राणियों के प्रति मनुष्य है पशु है बच्चे हैं बड़े हैं स्त्री है, है पुरुष है कोई भी हो निर्धन धनी रिजुता का व्यवहार सरलता का व्यवहार ये दो की तुलना की जा रही है तो इसमें कहना उभे ए ते आर्जम व्य इन दोनों को या तो हम समान कह सकते हैं यानी एक तरफ सब प्राणियों से सरलता का व्यवहार और दूसरी तरफ चारों वेदों का अध्ययन या तो इनको समान मान लो समान भी मान सकते तो ये भी कम बात नहीं है रिजुता सबके साथ में रखना चारों वेदों के अध्ययन के बराबर उसके ज्ञानी के बराबर स्थिति में दिया गया और कहा आरजवम व या फिर अगर इनमें कोई बड़ा है तो आर्जवता ही बड़ी है इसमें से ये भी प्रशंसा में कहा जा रहा है तो रिजुता सरलता एक बहुत बड़ा गुण है क्या हम प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे से व्यवहार के समय यदि दूसरे से हम वैसी अपेक्षा रख रहे हैं सामान्य रूप से कि वो कुछ बातों को बताए तो वो खुद को भी बताना होता है खुद को भी खुलना होता है अपनी तो व्यक्ति छुपा के रखे और दूसरे की निकलवाना चाहे उसके लिए प्रयत्न करता है ये कुटिलता के अंतर्गत आ जाता है दूसरा भी चाहेगा कि भाई आप बताओ तो वो खुद को खुद का नहीं बताएगा खुद का इधर उधर करके बचा जाएगा ये तो झूठ में आ जाता है कुछ बहाने बनाएगा कुछ और टाल जाएगा अब ये ऐसी प्रवृत्ति किन की होती है जो अस्वार्थी होते हैं जो अपना हित चाहते हैं दूसरे का नहीं चाहते ये सामान्य रूप से जो हम समान व्यवहार करते हैं परस्पर वहां के लिए है जो गुप्तचर विभाग में है पुलिस वाले हैं अपराधियों से कुछ निकलवाना चाहते हैं वो तो निकलवाएंगे और अपना कुछ नहीं बताएंगे वो एक अलग बात है अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे अपराधी पूछेगा तो भी नहीं बताएंगे वो तो उनको उनसे अपराधियों से निकलवाना है वो प्रसंग अलग है अधिकारी का प्रसंग अलग है राजा का नेता का न्यायाधीश का ये एक अलग बात है लेकिन सामान्य जो हो हमारा व्यवहार होता है आपस का घर परिवार में मित्रों में संबंधियों में वहां के लिए वहां के लिए व्यवहार में ये सरलता होनी चाहिए सत्य से जुड़ी हुई बात है एक और वचन महर्षि दयानंद का मिलता है ऋग्वेद का भाष्य उसके भावार्थ में वो लिखते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तरासी में सूक्त का तीसरा मंत्र एक तरासी तीन एक तरासी तीन सत्य से जुड़ी भी बात है सत्य और आदि भी लगा रखा है अन्य भी चीजें जुड़ेंगी लेकिन सत्य भी वहां पर मुक्त कहा गया है सत्य का तो सीधा नाम लिया गया है यम और नियमों के अंदर जब चर्चा चलती है दोनों में से कौन श्रेष्ठ है दोनों ही हैं, अच्छे हैं दोनों पांचों और पांचों दसों और दूसरे वाले में तो ईश्वर प्रणिधान भी है स्वाध्याय भी है वेदादि शास्त्रों का अध्ययन है और प्रणवादी का जप है और ईश्वर प्रणिधान है ये दो चीजें और विशेष जुड़ी हुई हैं जिसको हम बहुत ऊंचा स्थान देते हैं तप भी बहुत बड़ा माना जाता है तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये नियम जो कि आगे बताएंगे और पांच यम हैं इन दोनों में जब तुलना की जाती है तो यमों को मुख्य माना जाता है यम की मुख्यता होती है दोनों के अंदर और इसके लिए हमें मनुस्मृति का भी प्रमाण मिलता है यमान सेवे न नियमान केवलान बुधा। यमान सेवे तततम यमो का सेवन सतत करता रहे उनका पालन करता रहे विपरीत में कहा जा रहा है न नियमान केवलान बुधा, केवल नियमों का पालन करता रहे ऐसा नहीं है। बुधा, जानने वाला विद्वान व्यक्ति समझदार व्यक्ति कभी भी इस धोखे में न रहे कि मैं नियमों का पालन कर रहा हूं और यमों का भंग भी होता रहे तो कोई बात नहीं है वो नियमों को मुख्य मान के चलता यमान पतत्य कुर्वाणा यमो को ना करता हुआ व्यक्ति पतित होगा ही नियमान केवलान भजन केवल नियमों का पालन कर रहा है तो वो तो पतित होने ही वाला है और इसका विपरीत यदि कर दें वो तो यमों का पालन कर रहा है लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो पतित नहीं होगा तो कमी रहेगी कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है लेकिन यमों का पालन कर रहा है तुलना में अगर देखा जाए तो यमों का पालन करने वाला नियमों के पालन करने वाले से श्रेष्ठ माना जाएगा ये स्पष्ट वैदिक धर्म में विषयों की ये स्पष्ट मान्यता है कोई दो राय नहीं है इसमें लेकिन प्राय अध्यात्म के प्रभाव में अध्यात्म का मतलब ही हम फिर एक सीमित ले लेते हैं जो ध्यान उपासना करता है अधिक देर बैठता है ईश्वर का स्मरण अधिक रखता है जप अधिक करता है इत्यादि जो अध्यात्म को एक सीमित मात्रा में प्रस्तुत कर दिया जाता है बाकी जो यमों का आचरण है उसको तो एक तरफ रख दिया जाता है कम ध्यान दिया जाता है और उसकी अपेक्षा इन चीजों को अधिक माना जाता है तो वहां यह स्पष्टीकरण है कि यम अधिक मुख्य है अब कोई वैसे जप अधिक कर रहा है समय अधिक लगा रहा है ईश्वर का भी स्मरण करता रहता है लेकिन यमों का भंग करता है झूठ बोलता रहता है हिंसा करता है चोरी करता है दूसरा व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर रहा है जप नहीं कर रहा है तप भी नहीं कर रहा है सामान्य जीवन जी रहा है लेकिन यमों का पालन कर रहा है तो स्थूल रूप से लौकिक दृष्टि से जब हम देखते हैं आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी जो लौकिक दृष्टि से देखते हैं स्थूलता से वो तुलना करते हैं स्वाध्याय से जब से ईश्वर प्रणिधान से उसी को ही मुख्य मानते हैं ईश्वर प्रणिधान का विषय वैसे आया है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान आत्वा आसन्नतम समाधि लाभ के लिए ईश्वर प्रणिधान को कहा गया है वो एक, अपनी जगह ठीक है फिर भी ये सामान्य स्तर इस पर ईश्वर परिधान किया जाता है और उसमें वो अपने आप को अधिक मुख्य समझने लगते हैं उसकी दृष्टि से ये स्पष्ट होना चाहिए कि यम अधिक मुख्य है नियम गौण है करने दोनों हैं हमें दोनों एक दूसरे से पुष्ट होते हैं लेकिन कोई व्यक्ति यमों का पालन काफी अच्छे स्तर पर कर रहा हो लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहा हो ऐसा मिल सकता है कोई नियमों का पालन बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हो लेकिन यमों के विषय में बहुत शिथिल हो ऐसा मिल सकता है तो एक तो ये प्रमाण इस तरह का है और मैर्सी का जो वचन है जो मैं ऋग्वेद का आपके सामने रखने वाला हूं वो भी एक और संकेत देता है इससे जुड़ा जैसा है लेकिन फिर भी कुछ भिन्नता लगते हुए हैं एक हमारे मन में कई बार आता है साधकों को देखते हैं करते हैं तो कोई कोई साधक अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इनका बहुत अच्छा पालन करता है और इसमें भी मुख्य रूप से अहिंसा सत्य अस्ते इन तीन का मुख्य पालन करता है वो लेकिन बाकी उसके कमजोर हैं वो मेहनत से ईमानदारी से अपना धन कमाता है उसमें कोई चोरी छल कपट नहीं करता है लेकिन अधिक कमाता है अधिक का उपयोग करता है उस धन से सुख सुविधाएं जुटाता है सुखों को भोगता है उनके बिना उससे रहा, उससे रहा नहीं जाता है दूसरे ढंग से हम कहें कि वो जितेंद्रिय नहीं है खाने पीने में उसकी अधिक रुचि है उसको अधिक खाता है या अधिक चीजों को वो लेता है इत्यादि जो भी चीजें हम कहते हैं जिसको हम कहें जितेन्द्रिय नहीं है इंद्रियों पे संयम नहीं है इंद्रियों का सुख लेता है वो लेकिन अहिंसा सत्य अस्त्य का पालन करता है प्रारंभ के तीन का और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो इंद्रियों पे तो संयम रखता है बहुत अपरिग्रही भी है बहुत थोड़ा धन है साधन कम रखता है तपस्वी है लेकिन हिंसा करता है झूठ बोलता है और चोरी भी करता है चोरी करके भी लेता है तो थोड़ा ही धन है उसके पास अधिक नहीं ले रहा है लेकिन चोरी करता है अधिक है नहीं उसके पास लेकिन चोरी करता है झूठ बोलता है दूसरा व्यक्ति अपनी मेहनत से बिल्कुल ईमानदारी से अधिक कमाता है सामर्थ्य है उसमें लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं करता है चोरी बिल्कुल नहीं करता है और इंद्रियों पर संयम नहीं है उसका दोनों में से कौन श्रेष्ठ अरी चीजें जिसमें हो वो तो श्रेष्ठ है ही कोई दोरा ही नहीं उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठेगा लेकिन ऐसे जब कभी स्थितियां आती हैं तो उनमें से कौन सा श्रेष्ठ किसको हम अच्छा माने किसको बड़ा साधक माने यह हम अपनी दृष्टि से भी देखें तो हम अपने को किस स्तर पर समझें क्योंकि भार की दृष्टि से बहुत बार ये देखते हुए कि भाई वो बहुत कम खाता है कम कपड़े रखता है कुटिया छोटी सी है साधन कौन है लेकिन झूठ बोलता रहता ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको वो तो यही प्रस्तुति तो यही देगा, मैं बहुत अच्छा हूं दूसरे भी बहुत अच्छा समझता हूँ देखिये महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं इसमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तरासीवें सूक्त का तीसरा मंत्र उसके भावार्थ में लिख रहे हैं महर्षि जो अजितेंद्रिय भी जो व्यक्ति अजितेंद्रिय भी जितेंद्रिय नहीं है बनाया अभी अची अजित उसने इंद्रियों को जीता नहीं है विषय भोगों की तरफ उसकी प्रवृत्ति है भोगता है जो अजितेंद्रिय भी तेरे सत्यभाषण आदि नियम पालन में निवास करता है सत्यभाषण आदि नियम पालन में निवास करता है नियम यहां पर मतलब यम और नियम वाला नियम नहीं सत्य भाषण आदि सत्य भाषण तो एक वहां पर मुख्य प्रतीक ले लिया जिसमें क्या चीजें आनी चाहिए तो उसमें अहिंसा और अस्त ये मुख्य रूप से और भी कुछ चीजें ली जा सकती हैं वो तो आदि शब्द कह के कहा गया है लेकिन हम समझ सकते हैं क्योंकि अजित इंद्रिय का है यानी ब्रह्मचर्य तो नहीं है उसका उसके अलावा भी अन्य इंद्रियों से खाना पीना सुनना सूंघना और भी जो इंद्रियों के सुख कहे जा सकते हैं उसकी तरफ उसकी प्रवृत्ति अधिक है वो भोगता है उनको भोगता नियम पूर्वक है अधर्म पूर्वक नहीं है अन्याय शोषण नहीं करता है अपने धर्म पूर्वक कमाए गए साधनों का वो अपने शारीरिक सुख के लिए इंद्रियों के सुख के लिए उपयोग करता है ऐसा व्यक्ति ये अजितेंद्रिय है अजितेंद्रिय भी बहुत बड़ा दोष है लेकिन उसने अपने को इतना संयमित कर रखा है कि वो अपनी अजितेंद्रियता को इतना प्रभावित नहीं होने देता कि अधर्म कर कर बैठे नियंत्रित रखता है अपने को नहीं तो अजितेंद्रियता अधिक होगी तो वो हिंसा भी करेगा वो झूठ भी बोलेगा और वो चोरी भी करेगा लेकिन ये वो व्यक्ति है जो है तो है लेकिन सत्य भाषण आदि नियमों का पालन करता है तो जो अजितेंद्रिय भी तेरे सत्य भाषण आदि नियम पालन में निवास करता है उसमें कल्याण करने हारी सामर्थ्य वस्ती है उसमें कल्याण करने हारी सामर्थ्य वस्ती है वो इतना श्रेष्ठ होता है उसकी इतनी सामर्थ्य है प्रबलता है और वह पुष्ट होता है धार्मिक दृष्टि से वो पुष्ट ही होता जाएगा बढ़ता ही जाएगा क्षीण नहीं होगा वो ऐसा व्यक्ति भी महर्षि का वचन अपने आप में आंखें खोलने वाला है हम सामान्यतः जिस तरह से देख लेते हैं कि किसी का भोजन में असंयम है किसी का देखने में असंयम है किसी कोई सुगंध के पीछे है किसी विषय का सुख लेते हुए दिख जाए तो हम एकदम क्या कह देते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से ऋषभ होगी तो। एक तो एकदम से उसको हम निकृष्ट समझ लेते हैं और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति इनमें तो संयम रखता है विषयों की तरफ सीमित रहता है ठीक रहता है लेकिन झूठ कभी भी बोल देता है छोटी छोटी बातों के लिए भी बोलता है बड़ी के लिए तो बोलेगा ही हिंसा कर देता है चोरियां करता रहता है छोटी मोटी भी इसको कोई लिहाज ही नहीं है उसमें ऐसे व्यक्ति ये सोच के चलते हैं कि अध्यात्म यानी संसार के सुखों में दुख देखना संसार के सुखों को न भोगना बस यही आध्यात्मिक है कि विषय सुख लिया तो वो अविद्या है और अविद्या है तो अध्यात्म कहां रहा तो ये जो इंद्रियों का स्थूल सुख है इसकी तरफ प्रवृत्त व्यक्ति को देखते ही तो बहुत निंदित माना जाता है और जो इसकी में संयम रखता है लेकिन बाकी चीजें कर रहा है उसको बहुत अच्छा माना जाता है यह आध्यात्मिक व्यक्ति है प्राय करके ये आप देखने को मिलेगा उसकी तरफ यह बहुत महत्वपूर्ण वचन है महर्षि का दो में अगर हमें तुलना करनी है कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो क्षम नहीं होगा वो तो गंभीर अपराध है झूठ बोलना हिंसा करना गंभीर अपराध है ठीक है वो अभी इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाया लेकिन ये कम संयम नहीं है उसका कि वो अहिंसा सत्य और अस्त्य का पालन कर रहा है उससे बड़ा संयम है यह और दूसरा व्यक्ति खाने पीने पर और इस पे तो संयम कर बैठा है कर लिया उसने लेकिन अहिंसा क्यों का पालन क्यों नहीं कर पा रहा है वह हिंसा क्यों कर रहा है ये संयम नहीं टूट रहा है झूठ क्यों बोल रहा है ये संयम नहीं टूट रहा है उसका ये अधिक भंग है अधिक टूटना है अधिक असंयम को बताता है कि यह झूठ बोल रहा है चोरी कर रहा है यह बड़ा सा असंयम है इसलिए महर्षि ने ये बात लिखी है कि जो अजितेंद्रिय भी तेरे सत्य भाषण आदि नियमों में वास करता है रहता है उसमें जीवन जी रहा है कहने की बात नहीं है वास करना मतलब तो वर्तमान में रह रहा है वो वास्तव में रह रहा है उसमें कल्याण करने हारी शक्ति रहती है सामर्थ्य रहती है और वह सदा पुष्ट होता रहता है और दोनों ही बातें किसी में हो वो तो सोने पर सुहागा है, वो तो बढ़ता ही जाएगा लेकिन इतना भी कोई करता है सत्य भाषण आदि तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो बढ़ता जाएगा बाकी संयम उसका सच जाएगा कुछ समय बाद में कुछ वर्षो के बाद में इंद्रियों का संयम भी आ जाएगा उसको वो कठिन बात नहीं है कुछ चीजें हम भारत और विदेश की दृष्टि से भी देख सकते हैं एक जो मोटे तौर पर प्रचलन है वो मैं बात कर रहा हूं अफवाद तो सब जगह मिलेंगे हमारे यहां पर संयम को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और भ्रष्टाचार चोरी झूठ बोलना गलत मानते हुए भी हमारे यहां अधिक प्रचलित है ये सर्वविदित है हमारे देश के अंदर भारत में और विदेशों में कुछ देशों में सब में नहीं वहां इंद्रिय सुख में संयम नहीं है उसके लिए हम उनको टोकते रहते हैं कि देखो क्या है कैसा जीवन है पशुओं जैसा जीवन है भोग विलास में कैसे फंसे हुए हैं कितनी वस्तुएं इकट्ठी कर रखी हैं, कितनी भोग सामग्री है एक सुख अधिक से अधिक मिले इसी में ही लगे हुए हैं और हम उसको भौतिकवादी कहते हैं और हम आध्यात्मिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका परस्पर का व्यवहार अधिक अहिंसक है परस्पर में अधिक सत्य का पालन करते हैं और अस्त्य का पालन भी हमारे से अधिक करते हैं वहां देश की दृष्टि से हमारी अपेक्षा उन कुछ देशों में कम है व्यक्तिगत हिंसा जो अस्त्र से हो जाती है वो वो काफी होती है वहां भी बहुत सी जगह लेकिन आपस के व्यवहार को आप देख लीजिए वहा अधिक मृदु व्यवहार होगा अधिक शिष्टाचार युक्त तो होगा दूसरे को धन्यवाद देना ये करना हम तो छोटी छोटी चीजों में उपेक्षा कर देते हैं उस सब में हिंसा होती रहती है धन्यवाद नहीं देते हैं कुछ दूसरे को दिक्कत हो रही है तो हमें कोई अड़चन ही नहीं लगती है हमारे अंदर कोई क्षमा का भाव ही नहीं रहता है कि मेरे कारण से दूसरे को हानि हुई है हम अपने ढंग से चलते रहते हैं ये बहुत अधिक लापरवाही भारत में तो जो मैं पहले आपको स्थिति बता रहा था वो भारत में भी आध्यात्मिक लोगों में और में ये प्रवृति है और इसको आप देशों के रूप में देखेंगे तो एक व्यापक रूप से भी आप देख सकते हैं ऐसी प्रवृत्ति छोटी बात नहीं है अब उस सारे परिप्रेक्ष्य में महर्षि के वचन को देखना चाहिए वेद का भाष्य कर रहे हैं, वेद का भावार्थ लिख रहे हैं और ऋषि की वाणी है और उसका कारण यही है। फिर हम कहते हैं कि भाई वो इतने आगे कैसे बढ़े हुए और फिर हम कुछ उपाय ढूंढते हैं कि वो आगे कहां बढ़े हुए हैं हम ऐसी ऐसी बातें लाते हैं कि देखो इसमें पिछड़े हैं इसमें पीछे है इसमें पीछे लेकिन सबको पता है कि दुनिया भी उधर देखती है और हमारे भारत के लोग भी उधर देखते हैं उनको अग्रणी मानते ही और हम भी परोक्ष रूप से जब उनका कोई व्यक्ति बात को बोलता है तो हम भी अधिक मानते हैं आलोचना कितनी भी करते रहे लेकिन उनका वो प्रभाव तो है उनको कोई नकार नहीं सकता कारण उनमें कल्याण करने वाली शक्ति बसती है और वो पुष्ट होते हैं वो पुष्ट हो रहे हैं सब से ध्यान के केंद्र आज हमारे से अधिक वहां पर है अब इसको भी कोई नकारात्मक देखना चाहे कि वहां पर परेशानी ज्यादा है इसलिए ध्यान के केंद्र जाता है भी हमारे यहां झगड़े कम है क्या घर घर में झगड़े हम कहते हैं कि वहां तलाक ज्यादा है एक व्यक्ति कई कई शादियां करता है तो स्थिति तो हमारे यहां भी यही है ना ऊपर से हम तलाक कम होते हैं हमारे और अंदर से टूटन वैसे बहुत रहती है समझ सामंजस्य नहीं रहता है लोकलाज से चलते रहते हैं परेशान होते रहते हैं वहां चलो ठीक है भाई समझ सामंजस्य नहीं बन रहा है, तो अलग अलग हो लो। लोग अपने आप हाँ में कौन सी निंदा की बात है हम भाई एक ही विवाह होना चाहिए एक ही स्त्री पुरुष से संबंध होना चाहिए वो बहुत अच्छे करते हैं हम उसको असंयम कहते हैं और बहुत बड़ी गाली समझते हैं बहुत बड़ा दोष समझते हैं और हम झूठ बोल करके जो हिंसा करते हैं या वैसे हिंसा करते हैं व्यवहार में उसकी तरफ हमारे को मुख्य है वो तो चलता है हम उसके लिए अभ्यस्त वो उसके लिए अभ्यस्त थे उनको वो नहीं परेशान करता है वहां आपस में जो एक दूसरे का आकलन करेंगे तो किसी ने मान लीजिए पांच दस विवाह भी कर लिए तो कोई ऐसा निंतित नहीं मानता जैसा हम समझते लेकिन अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया है कर नहीं दिया है किसी ने कम तोला है किसी ने मिलावट की है मिलावट करना चोरी है एक तरह से झूठ बोलना है दूसरे की हिंसा करना है तीनों चीजें आ गई उसको बहुत गलत माना जाता है देश के लिए कुछ गलत कर दिया बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा वो दृष्टि का भेद है और वो इसलिए पुष्ट हैं क्योंकि ये वैदिक विचारधारा ऋषियों की विचारधारा को वहां जीवन में ले रहे हैं और दोस्त तो वहां भी है यहां भी है ठीक है परिपूर्ण कोई नहीं है लेकिन एक मुख्य विचारधारा वहां जो बन रही है वो वेदानुकूल है अब मैं वेदानुकूल कह रहा हूं तो मेरे प्रसंग के अनुसार ही उस बात को लेना अब तो आप कई चीजें गिना दोगे वहां वेद के विपरीत है हम वेदानुकूल है तो यहां भी तो गिनाई जा सकती है बातें ये वेद के विपरीत है ये वेद के विपरीत है ईश्वराज्या के विपरीत है ठीक है लेकिन यदि कहीं दो चीजों में तुलना करनी हो तो सत्य भाषण आदि अधिक मुख्य है अजितेंद्रियता उतना बड़ा दोष नहीं है क्योंकि उसमें अधिकांश व्यक्ति अपनी हानि करता है दूसरों की हानि कम होती है और ये जो होते हैं अहिंसा सत्य अस्त्य इसमें तो यानी हिंसा करे या झूठ बोले या चोरी करे इसमें तो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार होता ही है और अधिक कष्टदायक भी हो जाता है तो मैक्सिका वचन सत्य के संदर्भ में हम विशेष रूप से इसको लेंगे बाकी और चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं तो जो अजितेंद्रिय भी तेरे सत्य भाषण आदि नियम पालन में निवास करता है उसमें कल्याण करने हारी सामर्थ्य बसती है और वह पुष्ट होता है एक एक शब्द एक पूरी पंक्ति व्यवहार में हमारे को दिखाई देगी दिखाई देती है हमारे को एक और बात सत्य के बारे में नीति की बात है वैसे तो सत्य से जुड़ी हुई बात है ये छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं वो अगर ध्यान में नहीं रहे तो हम सोच रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं और उसमें गड़बड़ हो जाती है फिर अव्यवहारिक हो जाता है और व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि समझौता करना है कई लोग व्यवहार को बिल्कुल समझौता करना भी बोल देते हैं और कई लोग समझौते अन्यायपूर्वक गलत ढंग से समझौते करने को भी व्यवहार कहते हैं मैं उस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं एक उचित सीमा तक वो समझौता उसको समझौता मतलब गलत को स्वीकार नहीं करना हो रहा है वो अधर्म को नहीं कर रहा है वो लेकिन सत्य का बोलना कैसा होना चाहिए उसकी परिशुद्धता आती है इसमें तो के सूत्र में सत्य के बारे में एक बात कही सत्यम अपनी अश्रद्धेयम न वेत ऐसा सत्य जो अश्रद्धे हो श्रद्धा के योग्य नहीं हो उसको भी ना बोले अर्थात जो सुनने वाले हैं उनको यदि उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है कोई तो ऐसी बात हम बोल रहे हैं तो उन जगहों पर वो भी ना बोले चुप रह जाए ठीक है अब इसमें वितर्क तो हो सकते हैं कि दूसरों को ठीक लगे न लगे श्रद्धा हो या नहीं हो हमें तो सत्य बोलना ही है वहां जो ठीक ठीक बात बतानी है वो तो वहां उसके लिए नहीं निषेध है लेकिन हमें पता है कि सामने वाला मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है मेरे वचन उसके लिए अश्रद्धे हैं है। ऐसे में अगर कुछ विशेष हानि नहीं हो रही है दूसरे के लिए भी आवश्यक नहीं है तो ठीक है नहीं बोलेगा और या फिर बहुत प्रेम पूर्वक है कि भाई मैं ऐसा समझाऊं मैं तो आपको कह देता हूं कहीं बाद में फिर बात आए कि मैंने कहा नहीं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को पता है कि आप स्वीकार नहीं करोगे इसको लेकिन बहुत सी जगह पे अश्रद्धे वचन जिसको दूसरे स्वीकार नहीं कर सकते उसको नीति ये कह रही है कि ठीक है आप चुप रह जाओ मत बोलो उसको और चुप रह जाता है इसके प्रतिपक्ष में एक बात आती है अब ये इसको समझौता कह दें नीति कह लें क्या कहें एक व्यवहार से जुड़ी हुई बात है कईयों को कहना है कि भले ही दूसरे माने या न माने लेकिन मेरे को तो यही बोलना है उस स्तर पर भी जाया जाता है। उस तरह के बोलने का कोई लाभ नहीं होता है दूसरों के लिए भी हानि हो जाती है हमारे लिए भी हानि हो जाती है क्योंकि वो अश्रद्धे है स्वीकार्य नहीं होगा तो उन स्थलों पर हमें विश्वास के अयोग्य जो सत्य है उसको भी नहीं बोलना चाहिए वो तो बहुत अधिक कट्टरता से जब हम धर्म और अध्यात्म से जोड़ेंगे तो ये चीज गलत लग सकती है किसी को एक सीमा तक जा सकती है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से वहां पर चुप्पी रहा जाता है सत्यम अपनी अश्रद्धेयम न बधे ये वचन हो गया तो आगे देखते हैं आप अहिंसा सत्य और अस्ते। अस्तय तो मतलब तो चोरी करना अस्ते मतलब चोरी ना करना अब ये शब्द भी हम बचपन से सुनते रहते हैं चोरी कर ली चोरी नहीं की ये ईमानदार है बेईमान है जैसे सत्य शब्द हम बचपन से सुनते रहते हैं व्यवहार करते हैं प्रयोग में आता रहता है हमारे लेकिन सत्य का तात्पर्य कुछ अलग हम लेते हैं सीमित लेते हैं न जाने कैसा कैसा भी बोलते रहते हैं। ऐसे ही चोरी इतना प्रचलित शब्द होते हुए बार बार बोला जाता है ये चोर है तू चोर है तूने चोरी की है बचपन से बच्चों से लेकर के बड़ों तक घर में और बाहर में ये खूब प्रयोग होता है ये चोरी कहें किसको? चोरी क्या माना जाएगा तो पूछने लग जाए तो लक्षण नहीं आएगा लोगों को आएगा तो गड़बड़ होगी ऐसा समझा जाता है चोरी किसे कहते हैं आप बताओ हेमंत जी किसी की अनुमति के बिना उसकी वस्तु उठा के ले जाना ये चोरी है ठीक है कुछ करके ले तो चोरी नहीं होगी ठीक है अनुमति के बिना अब किसी ने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है आय से अधिक दिख रही है आय उससे अधिक है सरकार उसकी अनुमति के बिना उसका लेके चली जाती है चोरी कहलाएगी तो लक्षण नहीं होता तो चोरी कहलाएगी इस लक्षण के अनुसार न्यायालय ने दंड दिया इसका ये सारा सामान पुर्क कर दिया जाए उठा लिया जाए यहां से पुलिस वाले गए लेने गए अनुमति तो है नहीं वो तो व्यक्ति तो अनुमति नहीं दे रहा है वो तो मना कर रहा है मत ले जाओ मेरी चीज और वो लेकर के जा रहे हैं है और, और अब तो ये तो आप विशेषण संबंध जोड़ेंगे ना अतिरिक्त आपको कभी कभी लग रही है तो कुछ कुछ और जोड़ेंगे <laughs> रिश्वत ली दी जा रही है ठीक है रिश्वत लेना चोरी है या नहीं है चोरी है तो देने वाले की अनुमति पूर्वक ले रहे हैं या बिना अनुमति के ले रहे हैं देने वाले की अनुमति है वो दे रहा है ले हो ये राशि तो दोनों तरह से वे भी चार है दोनों तरह से मैं विपरीत उदाहरण दिए जहां अनुमति पूर्वक नहीं लिया जा रहा है तब भी वो चोरी नहीं हो रही है और जहां अनुमति पूर्वक लिया जा रहा है तो भी चोरी हो रही है वो तो ये तो परिभाषा नहीं होता है बताइए जिन्होंने पढ़ रखा है वो नहीं जिन्होंने सुन रखा है वो तो खैर ठीक है बता ही देंगे आप सामान्य रूप से पूछ करके देख लीजिए नए व्यक्तियों में बच्चों में युवाओं में बूढ़ों में ये चोरी किसे कहते हैं अब आप अपनी दृष्टि से नहीं देखे लोग जो बोलते हैं वो बताइए चोरी किसे कहते हैं अब बताओ रोशन जी रोशन जी रोशन जी चोरी किसे कहते हैं राकेश जी मन वचन या कर्म से इन्होंने मन और वचन को भी ले लिया ऐसे चोरी कर्म से जुड़ा हुआ है शारीरिक शारीरिक कर्म है ये ये हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए हम हर चीज को बहुत व्यापक बना देते हैं ठीक है सूक्ष्मता से देखेंगे तो भाई मन में भी विचार नहीं आना चाहिए चोरी का ये अच्छी बात है लेकिन मन में चोरी का विचार आया ये चोरी नहीं कहलाएगी शारीरिक रूप से हमने चोरी कर ली है अब यह चोरी कहलाएगी इसका यह मतलब नहीं है कि मन में चोरी का विचार आता रहे और हम कहें कि कोई बात नहीं है अध्यात्म में कोई बाधा नहीं ये तात्पर्य नहीं है, है। वाणी से भी बोल दिया लेकिन किया नहीं है यह संयम है तरह का रोका है अपने को न्यूनता है मन में सोचता रहेगा बोलता रहेगा तो आगे कर भी लेगा तो मन वचन और कर्म से दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा ना करना दान लेते हैं दान लेने वाले दान लेते हैं नहीं अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्र के लिए गरीबों के लिए धर्म के लिए तो जो दान लेते हैं उनमें दूसरे के धन को लेने की इच्छा होती है ना नहीं होती है होती है ना वी ये हमारे को एक हजार दे दे एक लाख दे, दे। होती है हमारे को ये वस्तु दे दे गाय दे दे गाड़ी दे दे पुस्तकें दे दे इच्छा होती है ना उस लक्षण में नहीं घटेगा मुकेश जी बचपन से सुनते हैं लक्षण भी सरल ही हो तो स्वामी जी चोरी किसे कहते हैं अभी क्या समझते हैं हम किसको चोरी कहते हैं नहीं माता जी, जी अधर्म से अधर्म से कमाया हुआ जो धन है उसको चोरी कहेंगे अधर्म को भी खोलना पड़ेगा किसे अधर्म से कमाया हुआ धन कहेंगे अधर्म से कमाया हुआ धन किसे कहेंगे किसी ने लॉटरी की दुकान कर रखी है आजकल तो बंद हो गई शायद बहुत जगह तो और कोई जुए की सरकार से स्वीकृत है शराब की दुकान कर रखी है मांस मच, मच्छी अंडे की दुकान कर रखी है बिल्कुल बराबर तोल के देता है उचित मूल्य पे लेता है मेहनत का लेता है ये धर्मपूर्वक या धर्मपूर्वक हमारा न्यायालय या हमारा संविधान भारत का तो उसको गलत नहीं मानेगा धर्मपूर्वक धर्मपूर्वक हिंसा हो रही है हिंसा हो रही है इसलिए वो अधर्म में आ जाएगा इसलिए वो चोरी में चला जाएगा अच्छा और भी जो गेहूं आदि बेचते हैं करते हैं उसमें हिंसा नहीं होती है कपड़े लते बेचते हैं उसमें वो बनते हैं करते हैं उनमें भी कहीं भी कुछ भी हिंसा नहीं होती है कुछ तो होती है वहां पर भी ठीक है इसको व्यापक रूप से लिया जा सकता है लेकिन धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह बताना पड़ेगा पहले आप तो प्रभुलाल जी हाँ टोरी किसे कहते हैं बिना जानकारी के बिना पूछे लेना जैसा कि हेमन जी ने बताया था डाका डालते हैं ना नहीं जानकारी में जानकारी के शब्द पे मैं केंद्रित तो। हूँ उन्होंने तो बिना पूछे कहा था तो वो तो अधिक व्यापक हो गया जानकारी में चोर तो बिना जानकारी के ले जाता है लेकिन जो डाका डालते हैं तो पहले से कह के जाते हैं ऐसा कुछ लोग होते हैं कि भाई तुम्हारे यहां डाका डालूंगा और आते हैं सामने हाथ पैर बांधते हैं और लेके जाते हैं देखो ये ये चीजें सब देख रहे हैं तो बिना जानकारी के नहीं हुआ ना वो तो जानकारी के हुआ लक्षण कोई भी करते हैं तो एक एक शब्द वहां पर किस अर्थ को दे रहा है कहां उसकी पहुंच है कितना सीमित है उसमें अति व्याप्ति तो नहीं हो रही है अव्याप्ति तो नहीं हो रही है यह सारा ध्यान रखना होता है परिभाषा तो ऐसी ही बनती है हम सामान्य रूप से कुछ भी शब्द बोल देते हैं वाक्य बोल देते हैं उसमें बहुत कुछ ये गलत हो सकता है इसीलिए परिभाषा तो चोरी आदि इतना प्रचलित होते हुए भी उसकी परिभाषा क्या हो तो देखिए व्यास जी क्या कहते हैं स्तेयम अस्ते को तो बाद में बता देंगे पहले चोरी को बता रहे हैं स्त को स्ते क्या है अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परत स्वीकरणम द्रव्याण आम द्रव्यों का इसमें सब चीजें आ गई सोना चांदी रुपया पैसा पानी गेहूं मूली गाजर गन्ना बिजली सब चीजें आ गई ये सब द्रव्य कहलायेंगे दूसरे की वस्तु दूसरे की कविता दूसरे का लेख ये सब चीजें आ जाएंगी उनका अशास्त्र पूर्वकम परतः स्वीकरणम शास्त्र के विपरीत शास्त्र की विधि के विपरीत दूसरों से स्वीकार कर लेना ले लेना यह स्त है चोरी है। पूर्वक अगर लिया जा रहा है तो अस्ते है और शास्त्र के विपरीत लिया जा रहा है तो ये चोरी है। अब देश की दृष्टि से हम शास्त्र ले लेते हैं हमारा संविधान कानून ले लेते हैं वहां ठीक है उतने अंश में अगर कोई भी बात होती है टोक नहीं सकता नहीं ये तो कानून के विपरीत नहीं है कानून में लिखा है ये तो ये कर सकते हैं पर यहां शास्त्र कौन आएगा ऋषिकृत ग्रंथ आएंगे आर्स ग्रंथ आएंगे और सबसे अंत में देखेंगे तो वेद आएगा ईश्वर के द्वारा दिया गया शास्त्र जो कि ठीक ठीक बताता है सब कुछ पूरा ठीक बताता है उसके विपरीत कुछ भी लेना ये चोरी है वो सारे विधान देखने होंगे अब कोई भिक्षुक बना हुआ है भिक्षुक का वेश धारण कर रखा है ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और भीख मांग रहा है लोगों से ले रहा है दे, दूसरे दे रहे हैं भाई सन्यासी है वानप्रस्ती है मुनि है इसको देना है लोग दे रहे हैं खुशी खुशी से दे रहे हैं वो भी ले रहा है लेकिन वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सन्यासी को जो करना चाहिए वानपस्ती को जो करना चाहिए मुनि को साधु को जो करना चाहिए वो वो कर नहीं रहा है उसको भिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं है भिक्षा तो वो तब लेने का अधिकारी बनता है जब उसने वो समाज के लिए कुछ कर रहा हो विशेष अपरिग्रह का पालन करना है वेतन लेना नहीं है तो समाज से बस अपनी जीविका के लिए केवल के जीवन चलाने के लिए ले रहा है या तो उसने किया हो पहले अभी रुगण है कोई बात नहीं है लेकिन उसने किया है अब वो अधिकारी है भिक्षा का भी भी या वो कर रहा हो वो दूसरों से लेने का अधिकारी है लेकिन अगर वो कर नहीं रहा है बाहर का वेश वैसा बना रखा है तो भले ही कितनी प्रसन्नता से लिया जा रहा हो प्रसन्नता से दिया जा रहा हो सम्मानपूर्वक दिया जा रहा हो स्वीकृति से दिया जा रहा हो लेकिन वो चोरी कहलाते है क्योंकि वो शास्त्रपूर्वक नहीं है भिक्षा लेने का अधिकार सबको है ही नहीं दूसरों का कमाया हुआ लेने का अधिकार जिनको है उन्हीं को है बस उनके लिए दोष नहीं है दूसरों के लिए वही दोष है अब यातायात में रेल में जाते हैं वहां भी एक अधिकारी है उससे पैसे लेकर उसने पैसे लेकर के और हमारे को दे दी सीट दे दी हमने भी ले ली बोले नहीं टी से पूछ लिया था उसने कह दिया था उसको स्वीकृति उसको ऐसा करने के लिए वो अधिकृत है या नहीं है इस अधिकारी ने पट्टा दे दिया हमने भी ले लिया अधिकारी ने कह दिया उसके पास अधिकार उस अधिकारी ने उचित ढंग से, से किया है या अनुचित ढंग से किया है केवल अधिकारी ने कर दिया इतने मात्र से वो चोरी नहीं है ऐसा नहीं कहलाएगा बाद में जब पता लगेगा तो सब चोरी वो भी पकड़ा जाएगा जिसने स्वीकृति दी है और लेने वाला भी पकड़ा जाएगा क्योंकि वो संविधान के शास्त्र के विपरीत है माली है बैठा हुआ है उसने दूसरे को दे दिया गन्ना दे दिया मूली दे दी भाई वो जो रक्षक बैठा हुआ है उसको अधिकार है या नहीं है देने का मालिक ने उसको अधिकार दे रखा है तब तो ठीक है अधिकार नहीं दे रखा है तो वो भी पूर्वक होगा भले ही पूर्वक है तो अशास्त्रपूर्वक दूसरों से द्रव्यों का ग्रहण करना ये स्ते है और तत्प्रतिषेधा उसको ग्रहण न करना पुनः अस्पृहार रूपम उसकी इच्छा तक नहीं करना लालसा ही नहीं करना कामना ही नहीं करना ये अस्त कहलाता है तो इसके लिए शास्त्र पढ़ने होंगे शास्त्र की विधि का हमें पता होना चाहिए निषेध का पता होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि ये चोरी है या नहीं है अशास्त्र पूर्वक जो भी कमाया जाता है जैसे कि आपने मानसादी या दूसरी चीजों के लिए कहा कि वो तो हिंसा हो रही है तो वह अशास्त्र पूर्वक धन का ग्रहण करना है इसलिए वो चोरी कहलाएगा अहिंसा की वृद्धि के लिए जो अगर कोई वकील कार्य कर रहा है हिंसा की वृद्धि के लिए दुष्ट व्यक्तियों की रक्षा कर रहा है पता है कि इसने गलत किया फिर भी उसको बचा रहा है यह अशास्त्रपूर्वक है वो भी चोरी कहलाएगा आज की दृष्टि से चोरी नहीं कहलाएगा कानून नहीं कहेगा चोरी उसको लेकिन वो भी चोरी है। क्योंकि अशास्त्रपूर्वक है यह व्यापक लक्षण है तो जो कुछ भी हम शास्त्र विधि से विपरीत ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा चोरी में आएगा हम अपने पैसे से पानी खरीदते हुए उसका यदि दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी चोरी में ही आएगा हम कहेंगे ये तो मेरे पैसे का है हम कहें ये तो मेरा मेरा है मेरे कमाई मेरी मेहनत की कमाई का ठीक है ईमानदारी से कमाया लेकिन जितना हम ग्रहण करने के अधिकारी नहीं है वो भी चोरी चलाएगा इसीलिए तो केवल आगो भवती केवल आदि अपनी मेहनत से कमाया है दूसरों को दिए भी ना खा रहा है वो ये भी एक तरह की चोरी है वो पाप लग जाएगा उसको क्योंकि तो वो कुछ दूसरों को जाना ही चाहिए तो ये तो बहुत व्यापक परिभाषा है तो चोरी नहीं करनी है अस्त्य का पालन करना ये भी यमों में एक है और बहुत महत्वपूर्ण है जैसे अहिंसा महत्वपूर्ण है सत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है इसी तरह अस्त्य भी बहुत महत्वपूर्ण औरों की अपेक्षा ये तीनों अधिक महत्वपूर्ण है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणाम अभी को साधारण विवाद गोल छो